श्री कृष्ण चीतनंद्री भक्त हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हरे जगना जय जगन्नाथ अनादिकाल से पुरी में जगन्नाथ गरनाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी की, की सेवा चल रहे हैं जगन्नाथ की भक्ति उड़ी संस्कृति का मुख्य अंश तो है जब भी जानते हो उड़ीसा में तो सभी जागह में जगन्नाथ का तस्वीर देखने हैं और सभी पान वाले की के, खुल के जागनाथ का चलाते हैं तो ऐसे वो जागनाथ की भक्ति वो भक्ति और जीवन अभिन्न है तो वो जागरनाथ जी की भक्ति अभी गुजराती संस्कृति का एक अंश बन गया है तो कृष्ण भक्ति ही गुजराती संस्कृति का एक मुख्य अंश है और विशेषकर जगन्नाथ जी की भक्त मतलब जगन्नाथ ही कृष्ण है विचित्र रूप है कृष्ण का कृष्ण है श्याम सुंदर वंशीधारे लेकिन यही रूप जगन्नाथ का रूप एक विशेष रूप है भगवान कृष्ण क्या है जब कृष्ण स्वयं उपस्थित थे पांच हजार साल के पहले तो एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण अपनी की की सुन के स्तब्ध हुए और उनका प्रेम विकार था कि इनका रूप ऐसे विकृत हो गया है एक जाने जी जैसे इनका रूप हो गया है और इस प्रेमा माई कृष्णा रूप ग्रुप खासा में पूरी में सेवित होते है और लगभग डेढ़ साल डेढ़ सौ साल हमेदाबाद में कितना साल एक सौ एक सौ तो अहमेराबाद में जगन्नाथ जी की सेवा चल रही है और जागरनाथ जी की सेवा में अनेक सेवा होते है तो जागरनाथ जी ओड़ीसा में इनकी सेवा चलते 24 घंटे में लगभग 22 घंटे में भगवान की सेवा चलते है तो शायन खाली दो घंटे होते है और बाकी समय भगवान को भोग लगाना है और आरती करना है पूरी में भगवान जागरनाथ जी की सेवा का मुख्य अंश है भोग भोग और धाम प्रसिद्ध है प्रसाद के लिए जागरनाथ जी का प्रसाद के लिए राजधाम वृंदावन में भाजन मुख्य है और पूरी धाम में भोजन जागरण जी का प्रसाद तो जागरनाथ जी की सेवा में बहुत ही प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी की राथ यात्रा और उड़ीसा में लाख लाख लोगी जानते हैं आप क्या आप कहा तो पूरा उड़ीसा से लोग जानते हैं पूरी उस दिवस राथी यात्रा का दिवस और चौथी चौथी राथ यात्रा भी आयोजित तो होतेशा में और बंगाल में भी राथ यात्रा जगन्नाथ जी की राथ यात्रा प्रसिद्ध है तो।, तो अभी एक सौ चार साल की पहले से गुजरात में गुजरात में भी राथ यात्रा आयोजित तो होती है और हमेरे बाद में भी बहुत बड़ा बंदोबस्त होते हैं लाख लाख लोग जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन के लिए क्योंकि शास्त्र में कि लैके की दृष्ट व पुनर्जननाथ न जाय जो भगवान जगन्नाथ व्रत पर रथ यात्रा में इनका दर्शन करते है उनका पुनर्जन्म नहीं होते है मोक्ष प्राप्ति आसानी से होती है भगवान जगन्नाथ मोक्ष प्राप्ति होती है तो अमेरिका लाख लाख लोग चाहते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए विशेषकर रात आचार्य दिवस पर और आज 25 साल से बड़ौदे में भी थ यात्रा होती है ये साल पच्चीस पच्चीस साल हो गया है और इसकॉन आयोजित सूरत में भी होती है कितने साल oh. so so exactly. से आप पहले पहले आयोजन पंद्रह ऐसे पंद्रह साल के पहले से इसको जागरण जागर की रात यात्रा होते है सूरत में और पिछले साल आनंद में भी जागरण की यात्रा इसको मेंगर और आलोद में भी होते है जागरूक की यात्रा और में तो ऐसे हैं कि एक जागरण जी की राथ यात्रा गुजरात की भक्ति संस्कृति में आ अहमदाबाद, ये जाए सूरत में बहुत बड़े बंदोबस्त होते हैं जो तो सबका परम भाग्य होते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से आप खस इसी बात देखो लिखिए आपका रिपोर्ट है कि शास्त्र में यही है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते इनके व्रत के ऊपर उनकी मुक्ति होती है खास ये बात देखे जिससे लोग और ज्यादा प्रेरित या यात्रा का दर्शन करना है तो ये मेहरी बात है हरे कृष्ण